भागवत महापुराण नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग सूत वाच एवं भागुआ भगवान देवर से जन्म कर्म चो ब्रह्म सत्यवती सुत श्री सूत जी कहते हैं सोनजे देवर सिंह नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया या सुवाच भिक्षुर्भि प्रवशते विज्ञादेश वर्तमो वयस्यादे तत कि भवान् स्वायं खुदा वृत्वर्ति परम वेद मुदसाक्षि कालेते कलेबर प्राकल्प श्री व्यास जी ने पूछा नारजे जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई है और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया देवर से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देती है देता है उसने आपके इस पूर्वकल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया नार्आच भिक्षुर प्रवसित वर्तमान वे सदे तथ एक श्री नारद जी ने कहा मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी एकात्मजा में जननी योन मूढ़ा चकिनकर मय्यात्मेरण्य गौ चक्रे स्नेधनम सातंत्र कल्पाशी जोगक्षेम समी ममेक्षती ऐश से वशे लोको योषादारुमयी अपनी माँ का इकलौता लड़का था एक तो वह स्त्री थी दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी जैसे कठपुतली नाचने नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है अहम च तद्रह्मकुशिवा तदपेक्षाया दिदेश्युत्पन्नो बाकदा निर्गता गेहां नृशंगा पथि सर्पो दसत्ण कालचोदी था सदा तहमीश भक्तासत अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशम मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा मेरी अवस्था केवल पाँच वर्ष की थी मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था एक दिन की बात है मेरी माँ गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या काल की ऐसी ही प्रेरणा थी मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा श्वेताज पदास ग्राम केट खवटवाटीच वना्योपना चित्र धाभिरादीन भगना भुजद्रुमा जलाशयाशिव जला नलिशेविता चित्रस्वे पतन पत्रथ विभ्रम भ्रमर नलवेणु सर स्तंभ कुशकी चक गह्वरम एक विपिन तो महत घोरम प्रति भयाकार ब्यालोलूक शिवाजिरं उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर गांव अहिरों की चलती फिरती बस्तियाँ खाने पेड़े नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव वाटिकाएं वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हाथियों ने तोड़ डाली थी शीतल जल से भरे हुए जलाशय से जलाशय थे उनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मलरा रहे थे यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा मैं अकेला ही था इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा उसमें नरकट बाँस सेठा कुश कीचक आदि खड़े थे उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप उल्लू श्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था देखने में बड़ा भयावना लगता था स्नात्वा पित्वा श्राते हम तिट्परी विभुक्षिता स्ना पीछे हृदय नद्या उपस्पष्टो ग्रम आत्मना पिपलोपस्थ आश्रि आत्मनाथम अचिन्तयम् चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी भूखा तो था ही वहाँ एक नदी मिली उसके कुंड में मैंने स्नान जलपान और आचमन किया उससे मेरी थकावट मिट गई उस विजय उस विजन मन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का ही मैं मन ही मन ध्यान करने लगा निर्जित चेतसा और कलाक्षस्य विद्या सिन्मे शन हरि प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोच निवृत आनंद भक्तिभाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्त की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्यय वस्तु का तनिक भी भान न रहा रूपम भगवतो हो यन मन कांतम सुचापहम अपन सहसो तस्वैक् दुर्मनाव क्ष प्रणिधाय मनोहदिनाप्यम अतृप्तुरा भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किन्तु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा एवं जतन तम विझे मामा गोचरो गिरा गंभीरस लक्ष्मणया प्र अंता जन्मली बाोमिहापक्वक दुर्दर्शोहम कुयोगिना सकर्शिम रूपमेतम तेघ मन कर्वान्ंचतीन्का निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा खेद है इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है उन अथकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है निष्पाप बालक तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण का त्याग कर देता है प्रजासर्ग अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्रवृत्ति मुझमें स्थिर हो गई है अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी एक तन्महत् भूतम् न भोलिंगमिंगमीश्वर अहम चमता महीयसे कृष्णावनामं विदधे नुकंपिता ना तत हतन गुहैयान च घता आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे उनके इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा इस स्पृहा और मद मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा एवं कृष्ण मते ब्रह्मण काल प्रादूरभूत काल तत्सौता तो प्रयुज्यदे महिता श्रद्धा भागवती तनु आरधकर्मणो नपतत्च भौति कल्पातेमाज सयादेशन्व व्यास इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया आशक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौस जाती है वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई मुझे शुद्ध भगवत पार्शद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकाणव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शहन करते हैं उस समय उनके हृदय में शहन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया युग पर्यंते मरीचे सहस्रयुगपर्यन उत्थिष मरीचिश्राषय प्राणेभ्योहम चि अतर्बोकास्ेम्य स्कन्द व्रत अनुग्रहाती एक सहस्त्र चतुरयोगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की तब उनके इंद्रियों से मरीची आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है देवत्ता मिमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्चिवा हरिकथा गायम्यहम प्रगायतः स्वीरिया तीर्थ पाद श्रिय शीघ्रं दर्शन जाति चेतसी भगवान की दी हुई इस स्वर से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं एतूरचिताशे क्षेमुहुब सिन्धु प्लव दृष्टो परचरिया वर्ण योगपत कामलोभत मुहु मुकुंदना यदन तथा ध्यान जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है यह मेरा अपना अनुभव है काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती त्वया जन्म कर्म जी, आप निष्पाप हैं आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया सूत एवं संभास भगवान्नादो वा सीसुत आमंत्रवीण वृणय योगया देंेक्षिको मुन अहोदर्षिधन्यों की सागधन गायन्माद्यन तंद्र रमय या जगत रम्यत्य। श्री सूजी कहते हैं सौन का देवर्षि नारद ने से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चले पड़, चल पड़े आहा ये देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि ये सारपाड़ी भगवान की कृति को अपने वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं साथ साथ स्त्रप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे आरमंस्यां सहितायां रकंधे ज्यादा संवाद षय